लगभग वेद की पावन गंगा तथा शुभदेव जी महाराज की मनोहारी भक्ति रसगंगा का हम अमृत पान कर रहे हैं कथा के क्रम में तथा वेद की रचनाओं में हमने जीवन के बड़े गंभीर राशियों को पढ़ा और जा है और एक बात जो है वो हमारे सामने आई है कि जिंदगी दिन और रात की लड़ाई है अंधेरा और रोशनी ये दोनों ही हमारी जिंदगी में बराबर रहते हैं हम हाँ किसी एक को मिटा नहीं सकते। सूरज ने अंधेरे से कहा कि मैं तुझे मिटा दूंगा मेरी चमक के आगे तू तो टिक नहीं पाएगा अंधेरे ने कहा वो हर चीज तुझसे चमकेगी मैं भी उसके पीछे परछाई बन के रहूंगा वो से बच नहीं पाएगा बुराइया सदा हमारा पीछा करती हैं। दिन और रात की भांति रोशनी और अंधेरे की भांति जो भोलेपन में अपने को अच्छा मान बैठते हैं सर्टिफिकेट लगा लेते हैं उन्हें अंधेरे निगल जाते हैं अंधेरों से बचने का संघर्ष ही जिंदगी है को हम कितना भी धो डाले ये फिर मेला होगा इसे फिर मांजना होगा फिर धोना होगा एक बार धो लेने से अगर कोई सोचता है कि वो धुल गया है वो सहानुभूति का पात्र है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है इसलिए चार कथा सुन के समझ लेना कि हमने कथा सुन ली है कोई ग्रंथ पढ़ के समझ लेना कि हम जान पाए हैं तो समझ लेना कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है ये तो एक निरंतर सत्संग धारा है जिसमें बराबर नहाते धुलते रहना है मेरी हर चमक के पीछे एक अंधेरी परछाई है यह हमें नहीं भूलना है और इन परछाइयों से नहीं लिपटना है मानस की कथा का एक प्रसंग है कि जब सोसा के मुंह से भी बस के हनुमान जी निकल गए लंका की ओर जाते हुए सूक्ष्म होकर उसके मुंह से बाहर हो गए तो एक परछाई पकड़ने वाली राक्षसी ने उन्हें पकड़ लिया उसको वरदान है कि वो जिसकी भी परछाई को थाम लेती है बोले आकाश में कितना ऊंचा क्यों ना हो अगर परछाई उसकी जल में आ गई और उसने परछाई के मुंह में भर लिया तो वो जीव भी उसके मुंह में चला जाता है उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली और लाख चाने पर भी हनुमान जी नहीं बच पाए और परछाई पकड़ने वाली राक्षसी के पेट में समा गए तब अत्यधिक बंधन ने उस राक्षसी को फाड़ डाला चिथड़े कर दिए उसके पेट से ही और तब तो वो आगे बढ़ पाए मेरी परछाई मुझसे कहीं अधिक बलशाली है और जो परछाइयों का भान करते हैं वो रोशनी वहां बैठते हैं मेरी अतीत से निपटने की मनोवृत्ति बार बार उन्हें गंदगी उसी दुरा गरी हुई सोच के साथ लिपटना और उस अतीत को अपने में निपटाने की मनोवृत्ति उस राक्षसी के पेट में जाने की मनोवृत्ति है जहां हनुमान भी नहीं बच पाते हैं तो हम क्या बचेंगे यही कथा जो सुना रहे हैं ये महा अज्ञान है मेरा मेरे अतीत से लिपटना, ये मेरे हैं ये नाते हैं ये रिश्ते हैं जो ये सोचते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है उन्होंने कोई सत्संग नहीं किया वो झूठ बोलती है कि उन्होंने कोई सत्संग किया है जो सत्संगी है किसने महिला कहा किसने अच्छा कहा किसने बुरा किया उस सबको तत्ण जला देते हैं कि यह अंधेरा कहीं खा ना जाए मुझको जो बेटा बीत गया अतिश से निपटना नहीं है निपटने के लिए रोशनी तो है भविष्य तो खड़ा है सामने उसी से निपटेंगे वो जैसे बनेगा सबका सेवा कर देंगे लेकिन अब निपटेंगे किसी को नहीं हमने रोशनी को देख लिया है पहचान लिया है हम उसी में डूबे रहेंगे जो अतीत से निपट गया वो जीती जी मर गया उसका कोई भविष्य नहीं इसी कथा को हम भगवान की कथा में आगे देखते हैं कि जब मारा गया हाँ सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की गोविंद की कथा सुना रहे हैं किसको सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को और कहते हैं हम सब परीक्षित हैं परीक्षार्थी हैं जीवन परीक्षा की घड़ी है मनुष्य की योनि हम सब इम्तहान दे रहे हैं तो अनंत की राह है फेल होंगे तो भटकेंगे जनम दर्जन योनी दर्दी नंगा शुभदेव हमारा विवेक है अगर विवेक में कोई भी छल कोई भी बल हमारे बुद्धि में रह गई हमने कोई सत्स नहीं किया है कोई सत्स नहीं किया है क्योंकि निर्वस्त्र शुभदेव तो हमने पाया ही नहीं है सत्य वो जिस पर कोई झूठ का मलम्मा ना हो कोई आवरण ना हो अपनों परायान को छूट ना हो तो वो सत्य है मेरे को भी छूट तो वो नंगा सकते हैं सत्य मेरे करें तो ठीक है तेरे करें तो पाप मैं करूं तो ठीक है दूसरा करे तो अन्याय ये बहुत बुरी बात है ये गलत है और जो ऐसा सोचते हैं वक्त उन्हें गलत ही कहता है और गलत कर देता है उनको हमें पूरी ईमानदारी से इसमें चलना होगा नन्हे करेंगे बड़े हो रहे हैं कंस भयभीत है उनाना प्रकार कैशुल भेजता है कन्हैया जी कुछ थोड़े से बड़े हैं लेकिन उससे पहले अभी छोटे से ही हैं आंगन में खेलते हैं एक उखल लीला हम करेंगे आज कन्हैया है वैसे तो बहुत सी लीलाएं हैं लीलाएं है क्या हैं हमारे जीवन की कथाएं हैं हा एक पूरी लीला करते हैं उखल बंदन की लीला ये लीला कई प्रकार से आई है रस्सी छोटी हो गई भगवान बन नहीं पाए वगैरह वगैरह लेकिन जो वेद में आई है और जो हमने पिछले ऋषि ने भी इस गीला को पढ़ा है माँ वेद में भी मधु शोधा ऋषि में जो है उसे गीला को लेते हैं कि भगवान छोटे से यशोधासी भयभीत है कई असुर आए और मारे गए बाल बाल भी चौकन्ने सबको लगता है कि कंस पीछे पड़ा है वो बालक का अहित किए गुना मानेगा नहीं तो हर व्यक्ति चौकन्ना है और उसकी ऐसे ही रक्षा करते हैं कि जैसे वही उनका सर्वस्व है हाँ उनके जीवन की महत्वपत्ति है सबसे बड़ी नहीं है हाँ बालक है तो अनुचार है तो नंद बाबा हैं कौशल्याजी हैं अह यशोदी है तो हाँ माँ कौशल्या का ध्यान आ गया मैं बार की चन्नी हाँ तो वो कन्या को बड़े प्यार से सब ध्यान रखते हैं और उनका बहुत चारों तरफ से वो देखते भी रहते हैं कि कोई असर आने न पाए ऐसे ही समय में मा यशोधा यशोधा कौन है हमने चर्चा की है संस्कृत में कहते हैं यशा जो संपूर्ण को यश दे सबको यशस्वी करे उसे क्या कहते हैं दाबा ने दाइनी जो सबको यशो से भरपूर करे सबको अपने जीवन को यशस्वी बनाए उसे क्या कहते हैं यशोदा वो मा ही नहीं जो यशोदा नहीं है जो भेदभाव करे जो छोट कपट करे वो मां यशोदा नहीं है और उसके आंगन में भी कोई कन्हैया नहीं यदि तुम्हारे में कोई छूट है छल है तो उस पर गर्व मत करो शर्मिंदा हो जाओ थोड़ी देर के लिए शायद दुल जाए क्योंकि मां तो यशोदा है यशाद नहीं जो सबको यशस्वी करे जो सबको यश ले किसी के साथ कोई मैला व्यवहार ना करे किसी से भेदभाव ना करे वही मां है सिर्फ वही मां और उसी के बेटे देवता हो सकते हैं जो मेरा तेरा कर रही जो घर बंटवा रही वो मां नहीं हो सकती क्योंकि घर नहीं बटते हैं मन बढ़ते हैं प्यार बढ़ते हैं तो काटना बांटना तो राक्षसों का काम है देवताओं का नहीं मनोभूति है और आक्षी मनोभूति अगर मां की होगी तो बेटा कोई भारी महामायावी असुरहित होगा तो वो सब सत्संग बेकार है यदि स्वभाव मेरा नहीं भुला और मैं अपने को नहीं धो पाया सिर्फ नाटक किया है तो है ये शोधा साधी नंद की मां नंदगांव की मां है भुज की मां है सब गोल वालों की मां हो और पिता का नाम क्या है नंद जो भी आए आनंद पाए तो नंद नाम हो मेरा यदि मैं दूसरों की पीड़ा बनू दूसरों को कष्ट देने दे तो पीड़ा है नंद नहीं है मैं पर पीड़ा हूं नंद कैसे हो पाऊंगा रहस्य भी जीवन में उतर जाए तो सत्संग हो जाए सत्संग का अर्थ है इन गुणों में इन विचारों में बर्तना जीना, इन्हीं को तो शोभा बना लेना और हर महल को दो देना जब ग्रोधों में बोले उन्होंने सत्संग क्या किया है कमी आपको अपने पास बिठाए है एक बहुत बड़ा आंगन है सामने फाटक है सिंहवार है खुला हुआ है बाहर बालक खेल रहे हैं बवाजी के सामने मैदान में और इतना ही बड़ा समझ लो खुला आंगन है और ये छोड़ा कि बही बिलोर ही पास में उखल रखे हैं पुराने जमाने में कोई बाल मिल धान मिल तो होते नहीं थे बड़े बड़े उखल होते थे उसी में है ना ढोकरी की तरह पैर चला करके उठा अभी भी है है के तो के रखा हुआ है। ये जी पीठ पास सुनहरी धूप है सुबह का समय है पेहरी धूप लग रही है हल्की सी ठंडक है अच्छी लगती है वहीं बैठी जी दही बंधन कर रहे हैं दही बिलो रही है ये चित्र है हमारे सामने कन्हने पास बिठाए आंखों से दूर जाने नहीं देती है डरती है कि कौन से मनावी है पता नहीं कब किस असुर को भेजते असुर तो बुरा ही डरते हैं और असुर का अर्थ होता है सुरक्षित से ही जिसमें अच्छाइयां नहीं है वो चाहते हैं कि वो आदमी है भगत है लेकिन वो सत्य रूप में क्या है असुर है मन अगर बुराई का क्षण कर रहा है तो मैं सोचू अब मैं से पूछते रहना क्या हो तुम और तुम्हें क्या होना चाहिए अगर मर जा रही है अब नहीं अब नहीं बुले हूं तो कब बोलोगे यशोदा जी बाहर जाने नहीं देते का खिलौना है हाथी है घोड़े हैं और बहुत सारे खिलौने रखे हैं चांदी की बासुड़ भी रखी है साथ में हा? और कहा बाहर जाना न तो करना है तो उनका मानना लाना कितनी देर एक ही तरह के खिलौनों से बच्चा खेल सकता है भगवान को तो भी तो बाल लिदा कर दिया बड़ी प्यासी बगामों से बार बार बाहर को निहारते हैं लड़कों को खेलते देखते हैं लड़के भी देखती हैं तो उनका भी मन नहीं चाह रहा है कहीं आ जाते हैं उनके तो साथ खेले देखते हैं कि मन नहीं देख रहे हैं वो तो भी इशारा करते हैं तो, तो पहले ही बाहर जाने की गलत ऊपर से लालच लड़कों का ही है तो बात कहें लेट के रेल के बाहर की तरफ चलने लगते हैं मेरा मन उस चंच की तरह है जो किसी बात को मानता नहीं है अपने ही करता है ये जो से पाप भी करा लेता है चाहे वो भी फिर वो भेदभाव की शरीर गंदगी में फिर उसे माँ भाव में लगा के डाल देता है लोगों की चिंताएं भगवान का गायब हो चुका है उसका कोई मतलब नहीं है मेरे तथा कथित भौतिक सुख है मेरे झूठे दंग और कपट है दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न होने की मेरी मनोदी है मैं नहीं मानता है मैं तो मानती हूं मन नहीं मानता है तो कहीं मैं लीला करके दिखा रहे हैं वो धीरे धीरे सड़कते हुए बाहर को भागते हैं दिखाते हैं कि तू भी तो ऐसा ही करता है मैं तो एक सुलभ वाले लीजा कर रहा हूं तू तो बुढ़ाके तो तक नहीं भुला है बचपन जितना भुला था जवानी उतनी ही नाली थी और हर दिन तू मिला हुआ है तुम मन का दास है वही बाहर को धीरे धीरे चलते हैं पीछे कनखियों से देखते रहते हैं मन देखते नहीं गई उसे पता तो नहीं चल गया धीरे धीरे से रखते हैं क्योंकि कमर में गलतियां भी बनी पैर में घूम रो गई जरा से झटक लगी तो रोन झुमर रो होगी तो माँ को पता चल जाएगा हाँ बच्चों के कमर में और पैरों में ये सब गलतियां भागने की ही परंपरा थी कि माँ काम भी करती रही कि आवाज से पता चल जाएगा कहाँ खेल रहा तो है तो उठा के ले आएगी अब क्या तुम्हारे सही थी मौसी देवियाँ वो पहले की बात है भागवत की कथा सुनना चाहते हैं उनके तो बच्चों को नौकराने आया लोगों ने उठाया था तो आकर के बैठ गए हमने कहा वेद व्यास में ऐसी कोई भागवत लिखी नहीं जो तुमको सुन लगा ना तुम्हारे लिए तो कोई किताब लिखी नहीं वो लिखे मतलब हमने कहा वेद व्यास के भागवत ने गांव के बाहर अनपढ़ गारतें भी गोपना भी पराए लाल भी ईश्वर देखती हैं और तुम्हें अपनी औलादों के लिए आया चाहिए ऐसी कोई भागवत नहीं मेरे पास नहीं वो वे गसना नहीं लिखी भागवत तो हर व्यक्ति का मन आंगन है घर आंगन है जीवन आंगन है जो ईसार का बोली है वो गोविंद पाए दूसरे के लिए कोई भागत नहीं है यार तो चलते चलते कहने लगे समझे हमने सुना है कि चढ़े गए भी होते हैं है। तो मैंने कहा होते हाँ क्यों होते, है, होते, है, होते, है, होते है। तो कहना क्या आप मुझे दिखा सकते हैं हमने कहा दिखा भी दे तो तुम पहचान भी कैसे तो, तो सुना बड़े माया होते हैं मतलब एक लक्षण से पहचाने जाते हैं मैं वो पहुंचा दी बोली एड़ी आगे बोलती है पंजाबी से बोड़ता हमने कहा कितने देखने की मैंने मैंने तो जाना था भगवान के राह भाग रहे विषयों में तो एड़ी आगे पंजाती से वो नहीं बोल कितने दिखा कितने था कितनी दिखा दू कितने अमर आत्मा से भाग रहे विषयों में तो तुम्हारी अड़ी आगे पंजाती से हुआ नहीं कितने देखते होंगे जब सब आने के सामने करेगा होते नहीं है यहां तो सारे के सारे हैं जैसे कौन हो पाएगा जैसे कौन जा पाएगा कौन होगा जो सम्मानित करेगा मनुष्य होने को आज तो तरस्ती है धरती वो छोटी सर्टिफिकेट लगाती अपने का पल्ला आगे को हो और रेड़ी पीछे हो मैंने वे किया मैंने वो किया फूकते फिरते हो सांस उसने दी धड़कन उसने दी जीवन का क्षण उसने दिया और तुमने उन क्षणों को मेरे से मैला किया हम सब और हम शर्मिंदा नहीं है अपनी शान बगा रहे हैं कैसी विचे बात है जिनको सहज बुद्धि मिल रहा है और जो सत्य को ग्रहण कर पाए जी पाए उसमें बंधी तो सच भी नहीं ले पाता ले भी पाए तो बदल नहीं हो जाती है पचा नहीं पाता क्या हो जाती है उसको अभी तो बाहर जाती बदल जाता है अगले दिन फिर उसके चेहरे पे असुरी रास्ता दिखता है क्यों हमें सोचना है पूछना है अपने आप से अरे अमर नहीं है भाई और एक जीवन नहीं है मेरा एक ही में जीवन है ऐसा नहीं है मरने से पहले भी मैं था और मरने के बाद में भी मैं तो जीवन तो एक अनंत यात्रा का नाम है खाली छोटी सी योनि घर मैं नहीं हूं ये तो पड़ाव है और पड़ाव के लिए कौन सी फिरा है जो इस पूरी यात्रा का सर्वनाश कर देगा और हम करते नहीं शान बगाते हैं कि हमने अपनी यात्रा तबाकी है औरों की भी कर रहे हैं कराए समझदारी का काम कर रहे हैं कैसी विचित्र बात है कैसा युग आया है होगा इस कथा को जीवन में उतारना होगा ये मेरी कहानी है हम सब ये कहता है तो जाते हैं जब आधे आनंद तक पहुंच गए तुम तो देखा आपको तो दूरा माँ तो पकड़ नहीं पाएगी हो भूलू उत्सुकता हाँ, शेषवक काल कन्नी मैं दौड़ लगा दी और जो दौड़ लगाई तो कल खुल गई अब और झनम झनम झनम झनम जब बोझी देखा बोली अच्छा दौड़ के कहीं पकड़ ले कहा जा रहे थे मेरा इतना आसान है भागना बैठे आप इनसे खी खींच जाते हैं जब भी था, था है न, तो हम तो भी कहें मन तो बालक होता और कभी भगवान को गाली दे डाले उनका अपमान करते सम्बन्धों को गाली दे डाले उन्हें मारा करते नारी ही नाटक दिखा रहे तो कभी नहीं खींच जाते हैं और खींच करके और हाथी से मटका ही फोड़ने चल दी जिसमें मां दही बिलोरी उन्होंने हाथी छीना तो घोला उठा दिया फिर पकड़ के बिठाया तो दही लेकर के मां के कपड़ों पे डालना शुरू कर दी जो अलग पड़ा था तो कुछ बोली नहीं कि डाल ले भाई बदल लेंगे कपड़े बैठा जाना ही नहीं, नहीं थे तो मक्खन लेकर के जो निकाला था पहली बार का वो धूम पर लगा लेंगे वहां पर कुछ बोली तो बांसुरी उठा ली और चले मटका फोड़ने वो तो छील झपट शुरू हो गई एक चीज पकड़े तो दूसरी आपको दही ना मिला माँ ने देखा कि ये मैं ने तो नहीं मन ने कमैया खींच रहे हैं उन्होंने एक रस्सी लेके जो उखल था उसकी कमर के साथ उनकी कमर बांध दी बेचारे हवा मटांगे अब उखल है ना बड़ा और कन्हैया तो जो कमर से कमर बांधी तो पैर भी हवा में आ गए ऊपर से छड़े बढ़ा गए कहते हैं यह अब भागो बेचारे भागे कहां से अब तो हवा उठे बने अलग से पैर इलाते हैं अब तो हंसते हैं और दही भी लोने लगते हैं हवा में भी बना मन छूट जाता है कैसे ये कथा का अगला चरण है आए पहले रेत में ऋचा भी लोने आज की ऋचा उठा लें पाशामस पाशम असम अवादम विमदम श्रुधाय अथ वाय नागसो अर्थात उत्तमों में भी वरुण वीर सागर के देवता हे ईश्वर परमेश्वर अस्मद पाशम पाश को बनने को हमारे अवाधरण आज आप खोल हैं यह मान हमारे यहां जिसने हमें बान रखा है झूठ में कपट में विषय में सना में अतीत में अवादना आज से इन बंधनों से हमको पाषण इस पाश से इस बंधन से अवादना हमें मुक्त करें हमें अलग करते है। मैं मैं हैं कहता हूं मैं तो चाहता हूं लेकिन क्या तुम नी से चाहता है हम पूछें अपने आपसे अगर चाहता है तो सत्संग को हर बार अच्छी है हमारी फिर हमें फिर जागे कि वो अपने को बांध लेते निकले कि फिर बांधे पड़े कहा उग उत्तम ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ वरुण अर्थात क्षीर सागर के स्वामी घटभ वासी हे आत्मा ही परमेश्वर पाषम असमभ अबाधमम हमारे सारे भव सागर के उन को डाली है ये और जो हमारा मध्यम मान न घर के न घाट के धोबी के कुत्ते ये हमारी मनोभूति है कभी इधर भाग रहे तो कभी इधर भाग रहे पूजा है मध्यम मार्ग लिया है तो भगवान की पूजा करें और साथ में लड्डू भी खाएं विषयों के ये बीच के रास्ते ये बीच के रास्ते हैं चलेंगे हा? मैं घर के रहेंगे भावना कहीं पूजा कर डर आप ही की बात कर रहा है ऋषा उनके कह रहे हैं कहानी हमारी और हमारी नींद देखो दिखावे हैं मुंह चमकाते फिरते हैं हमें इस बात की तो चिंता है लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहेगा और भगवान तो कहते ही नहीं तो परवाह क्या है दिखावा कर दो बाकी सब मैं दे रहा हूं तथा दिन ये हमारी मध्यम मार्गी मनोवृत्तियां हैं श्रद्धाएं माने काटना छाटना नष्ट करना बर्बाद कर देना इन्हें बर्बाद करो नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे हम सबको हमारे इस जन्म को रहे हैं झां के इन्हीं को अपनी पूजा बनाए बैठे हैं भक्ति बनाए बैठे आरती की थाली और घंटा घड़ियाल बना लिए और अपने को झूठी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा की जिंदगी दी हैं। पूछो फिर कपट क्यों पी रहे हो तुम्हारी तो मन में जहर क्यों है तुम्हारी कानून कानून भेद क्यों है तुम अपना को दया क्यों नहीं है तुम तो मध्यम मार्ग क्यों हो या वो जिंदगी अरे वे असुर असुर का रास्ता कौन चले आए कहा श्रद्धा है ये मेरी जो सड़ी हुई ये मेरी मनोवृत्ति है इसीलिए मुझे सत्संग उतरने नहीं दिया है ये मैंने ही क्या है जो स्वामी का ठोल कराना चाहता है लेकिन उसकी ईमानदारी नहीं लाना चाहता है बस चेले आए चंदे रहें धंधे चले मध्यम मार्गी तो है उसमें सब में है, तो सबकी पैर की धूल को क्यों नहीं माथे से लगाना कि गुरुदेव की गर्जा का भारत हो की रस को हम भारत तिलक मानते हैं वो दिन की बात ना करो या वो गोविंद है या कांसा है तीसरा कोई नहीं ये पाप क्या होंगे हमें ईमानदारी से सूचना होगा सुबह से शाम तक घर घर की राजनीति बस कपट पीना कपट जीना और उसका भी नाम सत्संग रख देना ये बच्चे हमारे स्वामी जी मैं नहीं मैं के नहीं मानते मैंने तो तुम साथ रहती हो कह नहीं हम तो सत्संग में जाते हैं मेरे कच्चा तो सत्संग में बच्चे को भी ले जाए बच्चों को क्या काम कहा सत्संग बच्चे नहीं करते तो छोड़ जाती हो तो बच्चे गलियों में सत्संग करते हो बाहर में पता चला कहे के सत्संग वहां तो पूछी पार्टी होती <laughs> हम बोले अच्छा ये भी ये भी कुछ सत्संग क्या क्यों <laughs> छड़ी मुखोटे हैं कि चमड़े के भीतर भी की चेहरे की गलने लगी है और हम है कभी भी मुखोटो का मुंह छोड़ नहीं पाते कि खुली, खुली एक चेहरे की चटकी धूप की एक ईमानदारी चेहरे पर ले आए भाई जो है सो तो है और उसी माना ना है तो दंड नहीं जिये जाएंगे सबकी चरण रजमाते से लगाएंगे अब तो उसी में धूप के जियेगे जैसे रखे चलिए भी उसका है भूख भी उसी की है भूखा रखें जैसा रखे, हम उसी में रहेंगे मेरे यहाँ तो की पीली मर्यादा है है, ये तो सारे हम सब के लिए उद्देश्य है मनुष्य मात्र के लिए है चाहे कोई कहीं है इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तो सनातन धर्म में कोई मासूम नहीं होता है गुना करेंगे दशरथ तो वो भी दंड पाएंगे हम भी कैसे बच पाएंगे जो देवताओं के माता पिता हैं वहां मुझे दशरथ और तो अदिति के अवतार हैं कौशल्या और दशरथ जी जब उनको दंड को देखना तो भैया आप कहां से बच पाओगे तो कहा उदोत्तम वरुण पांसम अस्मद अब आधम मध्यम श्रय अथा वित्य व्रते और हम अथ मानी नित्य संकल्पित हों वज अल्दी शिक्षण आदित्य व्रते आत्मा का संकल्प को व्रत को धारण करेंगे जीएंगे आत्मा कृष्ण के संग सोचेंगे गोविंद के संग उ में रहेंगे उससे हट के एक सांस एक नहीं होगा अथा व्यामित्य व्रत अथा अथवा माने आज सी सी से अभी से शिक्षण से आरंभ करते हैं पूरी कमिटमेंट के साथ अंतिम आस्था के साथ वह हम सब लोग आदित्य अर्थात आत्मा के व्रते व्रते होंगे उस घटघटवासी कृष्ण के नाम के होंगे तमाम नशु वे ही उनके द्वारा ही हमारा वमन हो आदित्य श्याम आदित्य कहते हैं देव माता को संपूर्ण देवताओं देव की मां है जो वो जो अदिति की है ये जो घटभटवासी आत्मा है यही कृष्ण और श्री राम है और वही आत्मा है जो सब में बैठे हैं अथा वह आदित्य व्रति आओ आज हम सब पूर्ण महानी और आस्था से संकल्प ले डालें हम आदमी की व्रति होते हैं तो परेशान आसमान अब आप ये शब्द हमारे लिए बेमानी मिल जाएगा कि हमारी बंधन खुल डालो कौन खुल डाले अगर हम उसके हैं तो हमारा बंधन जरूर खुलेगा और हम उसके हैं है, तो मनर खुलेगा कैसे फिर हम किसी के कहें तो फिर तो हम के हैं तो मनर कैसे खुलेगा कहा ऐसे ही है एक बार एक आए बुजुर्ग आए हमारे पास भाई बाहर बैठे पेड़ थे जंगल था तो बहुत मौजूद हुए थे कुर्सी पर बैठे हुए थे तो आए हमला करके कुर्सी पे बैठ गए <laughs> कहा स्वामी जी बोले हमारे बंधन कटवा दो माया छोड़वा दोनों कहा जिस कुर्सी पे बैठे हो इसका हथा कस के पकड़ो तो कस के पकड़ लिए मैंने बोले जरा और कस के पकड़ो भाई तुम पकड़कर ढीली देखती है और कसके पकड़ लिया मैंने कहा फिर से पाओ स्वामी जी ये कुर्सी नहीं छोड़ती हथिया नहीं छोड़ता छोड़वा दो तो खेलने लगे हूं करके इतना नहीं पकड़ो भी माया जी रही पकड़े अरे माया तुझे कहां पकड़ा भाई क्यों झूठ कपट करते हो इतना क्यों इतना झूठ बोलते हो तू पाप करते हो कि मैं नहीं तुमने पकड़ा है अरे तू माया को पकड़ा है माया ने पहना तुझे सुख दिया हर जगह अपमान कलंकित किया मेरे स्वभाव के कारण मैं हर जगह लोगों की भिक्का नफरत का ही पात्र बना हूं को, कहीं कोई सम्मान नहीं पाया मैंने दुनिया नहीं होती लेकिन कोई भी के के काना तो मुंह पर नहीं कहता इसलिए मैं सर्टिफिकेट दिए बैठा हूं किस मेरी इज्जत करते हैं ऐसा नहीं जिसका स्वभाव है वो सबको जानता है ऐसे ही जानता है जैसे उसका अंतर जानता है क्योंकि आत्मा सब में बैठा है आप हाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते जिसके दो स्वभाव हैं उसके दो सिर है और जिसके सौ स्वभाव हैं उसके सौ सार है क्या सम्मान है यह अपने जन्म से दी गई गाली है तो भाइयों को संभावना थे तो कहा उद्यम वरण का श्रद्धा ये सचराचर को जानने वाले और आपका निरंतर धारण करने वाले उनकी गुण भी क्षेर सागर प्रकट करने वाले उनकी मायाओं से रक्षा करने वाले आशा, आज हमारे बंधन को खोल डालो ये बंधन जिसमें बंधे हैं आज आप तोड़ दो खोल दो ये मध्यम से थाए और हमारी जो मध्यम मार्ग मनोवृत्तियां है आज उनका विनाश कर दो अथा वयम आदित्य व्रति और आज से हम अंतिम रूप से ही हटना तेरे संकल्पित हो तुझ में रहें तुझ में दे तुझ जाने और तुझसे हटके हाँ, कोई भी जाना हो कोई आचमा ना हो कोई मध्यम मार्ग ना हो बती तबाह आगे सब तवामेंगम तुमने ही आए हम सब आदित्य श्याम ही देव माता अदिति की ज्योति को कहने के लिए उसके पुत्र श्याम होने के लिए आज हम भी आए ये आत्मा दे तुम तुम्हारा ही रूप हो से हट गए हमारा कोई विचार कोई इच्छा कुछ भी बाकी ना हो कितना तो हमारे हमारे विचारेख विषय है हमारे और वो कह रहे हैं कि जो असावधानी में सावधान रहे उसकी परछाई है उसकी रोशनी खा जाएगी तो सुनाशेख हो असावधानी में भी सावधान रहो संकल्प काफी जलती जलती रहे अंधेरों से दूर रहो भगवान के बारे में हाँ कथा जाते हैं ऋचा के साथ हाँ ऋषा का संकल्प लेना नहीं है कि खाली मेरे लाने से हर सांस अमृत होगी हर क्षा सुखा होगा एक ऐसा सुख एक अमृत तुम्हें तो कर देगा तो देगा। अब लड़के भी तो दें। वो चुपचाप अपना दूर जाते खेलने लगे ये सोचा था दें। कलखिया से देखती भी रहते हैं गर्जन घुमाए पैर हिला रहे हैं जो गुला रहे हैं तो कुछ आता नहीं बंद आने गुस्से में एक बार वहाँ भाफी देर हो गई उसकी आहत नहीं आई पैर हिलाने की गोजन के आज नहीं आए बेटा कि क्या हो जाए लटके लटके सोच नहीं गए जो गर्जन गांव को देखा तो वहाँ से कुछ चीफ निकल गई तीन और ये दोनों हैं ये क्या हुआ तो और उ लकड़ी का होता है जब दरवाजे की गई नई वहां फिर चीख पड़ी क्या देखते हैं उसके ऊपर उस एक सिर भी हो गया है हाथ और पैर भी उसके निकल रहे के और उखड़ तो पैरों चलता ढ्यौड़ी की तरफ जा रहा है और पैर ला हाँ रहे हैं नहीं पता ही नहीं क्या हो रहा है थोड़ी देर के लिए कि उनके सारे बगल को लखवासा पड़ गया माँ के फिर साहस बतौर के चीखती हुई डोरी और जल्दी से मैंने सुरस्सी को झटका देकर के खोला और ऐसे धो लेकर के कमेरा को खींच के किया आंचल ऐसा नहीं था और धन से मां डेड़ी के पास वहीं बैठ गई कमी को सीने से कस के पीछे बिलाने लगे चढ़ गो चले आए हर व्यक्ति चौकना है सावधान है कर खेर लिया मां क्या हुआ क्या हुआ, हुआ? हुआ? तुम्हारे तो ठीक है कहती है अरे पूछो देख नहीं पाती चोरी नहीं पाती गाती है कहीं मैंने आशी से बांध दिया बाहर भाग रहा था बोलती थी कि उखड़ भी का उसका कोई फीसा पेशाच है प्रीत है खुद भी करके को ले बड़ी मुश्किल से मैं छोड़ा पाई हूं अलग कर पाई हूं वो खाते भी आपको जगह में पड़ा है और इसके हाथ पैर से नहीं है जो सुना तो के दूर भागी अब पलट के देखा तो मां को देखती देखी उसके सर है ना हाथ है ना पैर है उसके फिर वो लकड़ी है अरे मेरी बात मानो ऐसे जब चाहता है सिर हाथ पैर निकाल लेता है जब चाहता है छिपा देता है मां ने तुम्हें बताया दीवार के पास खड़ा था ये गहरे के बार ठका कैसे या किसकी तो कमर से बंदे थे पांव दोनों छूते धरती छू नहीं कैसे? अब तो बालकों को भी लगा कि मिलेगा तो महामाया भी होते हैं हम लोग बुझाता है नहीं करते वरना हर बंदा विचार दिल के असुर मेरी सारी जिंदगी खा ही बैठी है मैं बरस में झुआ हूं ते परस तबाह ही तो हुए क्या पाया मैंने लेकिन फिर भी मेरी असुल बनती जाती नहीं है असुल न बनू तुम्हें लगता है मेरी इज्जत नहीं होगी है ना तुमने मैंने इसे चलते देखा है तुम तो देख जाती दे मुझे कहते कहती मां क्या करें जल्दी से भिमंत्रित वस्त लाओ और इसको कपड़े से लपेटो और बांसों को लाकर के इसको रस्सी से कस के बांस के साथ बांस बांसों के साथ बांध लो उसको उन्हें भागना चाहिए तो जल्दी से कपड़े नियमित करा करके और आते हैं आचार्य से और उसको लपेटते हैं बांसों के साथ कस के बांधते और सब घेर के खड़े हो जाते हैं लेकिन भागे ना तो अब इसका क्या करें कहा इस पापा को के ले जाओ गांव को बाहर जाना के किनारे इसे और लकड़ियां लगा करके इसे जगह-जगह सा जला देना राख राख कर देना इसको ये पतित मायावी है ये पतित माया है इसे बिल्कुल दसवीं के कड़ में बदल देना कमाण ऐसे ही करेंगे मेरे नहीं देखते हैं तुम का बोल है हो गया ये भरमा ठहरे भी लौट सकता है और ऋषि दुर्वाशा के सामने कुटिया के सामने ही डालना और ऋषि से मान उतरने से भी, भी, कर तो भी।, भी प्रार्थना करना यह दुर्वासा है तपस्वी इसे सदा के लिए शेयर का अहित करने आया था बोले मां ऐसे करे लौटे ठहरो सम होना पवित्र होकर क्षौर कर्म कराकर नए यज्ञ धारण करके और धनी धाराना लौट के गांव आना क्योंकि ये छोट बन के लौट सकता है असुर है ये असुर का क्या होता क्रमाएस जाते हैं उसे तिल तिल कर जलाते हैं ये राख बना देते हैं फिर उसे समाधि देते हैं स्वस्थ बनाते हैं क्षौर कर्म कराते हैं बेचारे का करना तो पड़ेगा ही नाई नए योग पर ही धारण करते हैं, फिर हैं तो सारा दिन कार्य में बीत गया लौटों को तो साँझ हो रही है पेड़ों की बाहर खड़े माँ के साथ मेरा घर है अरे क्या बात है तो कहने के तो जाते कि तो ऐसा कहू जो हो और पीछे से कोई दूसरा माया भी आ गया हो असुर तो असुर है और क्या असुरे है छोड़ते हैं सुबह से शाम तक वे तो हर सांस हमें असुर बनाए रहते हैं बंदे विचार हमारे और क्या नहीं चुनते सजे बन जाते हैं और समझते हमने बहुत अच्छा काम किया है कपटी का एक भगवान होता है असुर कंस भगवान होता है उसका जूठे का भी कंस ही भगवान होता है बने जाने वालों का भी कंस ही देवता होता है कृष्ण ही डर जाते हैं कोई और नहीं आ गया कुछ है ना? तो ठीक है। बोली से मेरे के तुम के सब सब सामने खड़े हो जाओ लाइन लगा उत्तर देंगे भाई क्या बोले तुमने सुखल को जलाया बोली, बोली हाँ माँ हम उसे तिल तिल कर जलाया है भस्मी के अंबार में बदरा बोले फिर क्या किया बोले फिर उसकी भस्मी को हमने मां यमुना की गोद में सुलया है जल की धाराओं में बिठाया है मध्य यमुना ने और माँ से प्रार्थना करी है किसे बांधे अभी हमारा कमेरा का नुकसान न कर ना करने पाए और ऋषि दुर्भाषा की भी प्रार्थना करके आए बोले फिर बोले फिर सवस्त्र नाए हैं क्षण कर्म करे हैं हाँ माँ देखें नए यज्ञों पर करके पवित्र होकर शुद्ध वस्त्रों के साथ आए बोले मुझे अभी ही संदेह है मुझे अभी ही संदेह है ये दो थाले, एक भी नीन की पत्तियां हैं अभी मंत्रित हैं इनको चबाओ वो सकता है इंद्रियों का विषय बन के भीतर आ रहा हो असुर कहां होता है भीतर तुम्हारे चोर घर में है उसे खिला पिला रहे हो उसी के लिए बिस्तर सजा रहे हो और लाठियां हवा में भाग रहे हो और चोर की सभी बने बैठे हो उम्र चुराए लिए जा रहा है कृष्ण जा रहा है तुम्हारा और बड़ी चिंत राहत कर डाली है मेरे मेरे है ना पा लिया तुमने भगवान को कैसे पाओगे हो सकता है कि वो गुरु का विषय बन के आ रहा हो लो करवा ग्रास नींदी पत्ते हैं चबाओ चबाते हैं फिर बोली परछाई के साथ भी तो पिशाच आते हैं परछाई हमारी भी होती है पिशाच हमारे साथ भी आते हैं। लेकिन हमें है बुरे नहीं लगते बड़े प्यारे लगते हैं इसलिए तो हम उनसे निपट जाते हैं वो तो कहने न भूल जाते हैं हमारी भक्ति को किसम सहन तोड़ दिखाए तो हम खुद ही तुझे तोड़ डालते हैं हमें पिशाज और असुर अच्छे जो लगते हैं कहा हो सकता है परछाएं के साथ आ रहा हो तो तुझे निर्ची में अभी मंत्रित इसका धुआं देंगे सबको बोले दे लाव कड़वा ग्रास खाते सब खाते हैं बेचारे और सबको धुआं देती है और फिर तो वो सोचा से कहते हैं कि अंगजाने कि कंस का भूजा वो मायवी पिशाच वो असुर मारा गया मैं, आप सब गांव में प्रवेश कर सकते हैं चलो घर चले मैं सब बच्चों को लेके चल देती अब इस रहस्य मिला का रहस्य बताते हैं कि क्या गाने को भोले मां मां से सुनो कि क्या गाने को भोले माँ का उखल था सिर्फ लकड़ी का उखल था उसने कोई का मुझे माया भी पिछाज नहीं था हुआ क्या था क्या हुआ बारिश करने वो को जड़ लकड़ी के उखल के साथ मैंने बांध दिया तो पाकि पारस करने मिला था स्पर्श वो जीवन तो उठा और गोविंद की इच्छा जो दी वो डूबरी से बाहर चल दिया था नहीं सोचे जैसे पारस से छूटे ही लोहा सोना हो जाता है उसी के कारण जब कहीं मेरा बदलिए उफल के साथ तो क्या हुआ जड़ता को जीवन मिल गया गोविंद की इच्छा के लिए ही वो बाहर चल और अगला नहीं से सुनो जरा सावधान होकर कि क्या देखता हूं मैं ये शौदा अर्थात ये मान प्रकृति सबको यश देने वाली ये ये जब भी लकड़ी की उखल के साथ ये शरीर तुम्हारा पेड़ों की लकड़ी ही क्यों उन्हें क्या सबको बना है को झाको अपने को देखो कि जब भी मां यश होगा यश देती है, ये बोलने लगता है बोलो ये चलने लगता है और जिंदगी की मजे में कितनी देरीजे ये लांगने लगता है भगवान के लिए जीवन का दर्शन है ये अमृत कथाएं है गुरुकुल की ये बाप ना समझ रहेगा लिया अरे जी कब पढ़ोगे कब अपने को जानोगे कैसे कि जब भी मां ये शोधा आत्मा गोविंद को लकड़ी के उखई के साथ बांध देती है पेड़ों के अन्न के साथ वो सुंदर शिशु बन जाता है वो चलते है, वो सोचता है वो बोलता है वो जिंदगी की बहुत सी से जानता है वो को देखो क्या हो तुम तो? और जिस दिन ये कुदरत योदा आत्मा गोविंद को आत्मा को इस उखल से शरीर से अलग कर देती है तो घर के संगे लोग एक साथ चिल्ला पड़ते हैं ये लकड़ी का कोई माया नहीं पिछाच है जल्दी से अभी मनते वस्त्र लाके बांसों से बांधो उसको अब ये आप नहीं ये माँ नहीं, ये बाबी नहीं वो बाबा नहीं इतना तो के पिशाच है उगल है क्योंकि पिशाच बन के ही जिए थे तमाम उम्र तभी तो तुम्हारे गोविंद छोड़ गया इनको नाटक करते थे मेरे भजन के स्वामी बनते थे अंज असलियत सामने पड़ी ने क्या तुम सबके घर में बहुत बार हुआ फिर नहीं नहीं नहीं नहीं है। भी मेरी कहानी समझ में नहीं आई वही भी कष्ट का सारा घर है अपवित्रे छूट छूटवास करेगी अछूत है ये बंद रस्सी से अभिमंत्रित कपड़े से पर उसको उठा के ले चलो इसको ले चलो इसको गांव के बाहर नदी के किनारे इसे तिल तिल कर चलाएंगे मेरा है क्या अरे ये लादा था इससे पहले मेरी कहानी सुन लो शायद तुमने कोई जाग जाए शायद तो तो को माल धो डाले शायद के आज के विचार को जीवन का संकल्प बना ले। तुम वो कोई सुधर जाए तो मेरी कथा कथा हो ले जाते हैं चंडाल के घर की आग आती है और फिर मुखर को हम चलाते हैं घर की आवाज भी नहीं चलेगी चंडाल खुद मेगा शमशान का तब चिता चलेगी ले जाते हैं तेल तेल कर चलाते हैं सबसे नहाते हैं छोर कर कराते हैं और जब ते हैं तो करवा ग्रास खाते हैं का लेते हैं कि कहीं तू के पीछे तो नहीं आ सगा था उनका वो सजे थे तेरे अपने से खाली भजन मत गाओ अपनी क्षणों को भी पढ़ना सीखो ये माता की नाटंखियां ये ग्रामीण है तुम्हें कोई क्षीर सागर नहीं देने वाले किसी आसमान को नहीं पकड़ने वाले जो धुलेगा वो पाएगा जो उड़ पाएगा वो पहुंच पाएगा जिसने मट्टी का मोह नहीं छोड़ा वो उठ ही कैसे पाएगा जो विषय से लिखता है वो कुछ नहीं पाएगा कौन घास खाते हैं मिर्चों का धुआं देते हैं और अगर स्वप्न नहीं दिख जाओगे तो एक प्रेत देखा है एक असुर को देखा है एक विशाज को देखा है दौड़ते वो सब मिले पा जाते हैं स्वामी जी सपने में दिख रहा है कोई अन्य नहीं करने वाला ये वही था ना जो सजा था तुम्हारा भगवान की लीला कथाओं ने अपने को पढ़ो धोखा मत दो अपने